करने से से भी भगवान ने कर्म प्रकार रूप कहे गए वाक्य के अर्थ का अनुरूपण करने से भी प्रश्न पूर्वोक्त अभिप्राय निश्चित प्रश्नकर्ता का पूर्वोक्त विप्राय निश्चित होता है प्रश्न करने वाले का पूर्वोक अभिप्राय निश्चित होता है या सिद्ध होता है पूर्वोक अभिप्राय कौन कि अज्ञानी के द्वारा किए गए कर्म संन्यास और कर्मयोग के द्वारा किए गए कर्म संस और कर्मयोग कल्याण कारक हैं और इनमें भी अज्ञानी के द्वारा किए गए कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग ये अभिप्राय देखेंगे समझी लगाएंगे इस प्रकार उत्तर रूप से कहे गए वाक्य के अर्थ का अनुरूपण करने से भी प्रश्न करता अर्जुन का पूर्वोक अभिप्राय निश्चित होता है इसी कम करमस्त यह पहले आया था जैसी चेतकर्मणस्त यहाँ पर ज्ञान और कर्म को साथ साथ होना असंभव होने पर साथ साथ होना असंभव होने पर या असंभव होने के कारण जैसी चेतक्रमणस्त है ना यहाँ पर या इस श्लोक से लगा लेना या इस श्लोक में कह लेना इस श्लोक में ज्ञान और कर्म को साथ साथ होना संभव न होने पर इतो ये इन दोनों में जो श्रेष्ठ है वह मुझे कहिए क्या था श्मुण? जैसी अच्छा, वो तो वहाँ का है और यहाँ ठीक है और यहाँ का देखेंगे इसका पंचम अध्याय का प्रथम क्या है एकम ये एकम है निकम श्रेयम इन दोनों में जो एक श्रेष्ठ है अब पंक्सी लगाएंगे तो जयसी चेद क्रमणस्थ यहाँ पर ज्ञान और कर्म को साथ साथ होना संभव न होने के कारण या साथ साथ होना संभव न होने पर ये तो वहां बताया कि साथ साथ नहीं हो सकता है और ये प्रथम श्लोक में जो अभी आएगा ना ये श्रेया शे, एकम तो उसके लिए यहाँ पर देखेंगे इत्यो यश प्रेय तद नि इसके लिए कहा है पंचम अध्याय के प्रथम श्लोक में जो आया है उसके लिए कहा तो प्रेय इन दोनों में जो श्रेष्ठ है उसे मुझसे कही ठीक है तो जो श्रेष्ठ है उसे उसे कहिए क्योंकि दोनों तो एक साथ नहीं हो सकते है जैसी शीर्ष समरस यहाँ पर ज्ञान और कर्म को साथ साथ होना संभव न होने पर इन दोनों में जो श्रेष्ठ है किसमें ज्ञान और कर्म में इन दोनों में जो श्रेष्ठ है वो मुझे कहिए एवं इस प्रकार अर्जुन एवं इस प्रकार अर्जुन पृष्ठा अर्जुन से पूछने पर इस प्रकार अर्जुन के द्वारा पूछने पर भगवान ने अर्जुन के द्वारा पूछने पर भगवान ने इस वाक्य की समाप्ति में किया इसी निर्णय चकार भगवान ने यह निर्णय किया एवं अर्जुन निष्ठा इस प्रकार अर्जुन के द्वारा पूछने पर भगवान की निर्णय चकार भगवान ने या निर्णय किया।, किया क्या निर्णय किया वो बीच में लिखा है संख्यों अर्थात सन्यासियों की ज्ञान योग से होने वाली निष्ठा सांख्यों अर्थात सन्यासियों की ज्ञान योग से होने वाली निष्ठा और पुनः योगियों की कर्म योग से होने वाली निष्ठा कही गई है कही गई है अच्छा एक मिनट इसको दोबारा लगाइए एवं अर्जुन पृष्ठा इस प्रकार अर्जुन के द्वारा पूछने पर भगवान सकार भगवान ने यह निर्णय दिया सांख्यो अर्थात सन्यासियों की निष्ठा सांख्यो अर्थात सन्यासियों की निष्ठा ज्ञान योग एन प्रोक्ता मतलब ज्ञान योग से कही गई है किससे कही गई ज्ञान योग शब्द से कही गयी था लगाना अब पुनः योगी नाम निष्ठा पुनः योगियों की निष्ठा कर्म योगेन इस कर्म योग से कही गई है बात लग रही समझ में क्या कहेंगे एवं पृष्ठा एवं अर्जुन पृष्ठा इस प्रकार अर्जुन के द्वारा पूछने पर भगवान इस निर्णय में चकार है संख्या नाम सन्यासी नाम निष्ठा ज्ञान योगेन प्रोक्ता संख्या नाम सन्यासी नाम निष्ठा हाँ संख्यम अर्थात सन्यासियों की निष्ठा ज्ञान योग से कही गई है अपना योग नाम निष्ठा कर्मयोगे प्रोक्ता पुनः योगियों की निष्ठा कर्म योग से कही गयी है यह पुनः योगियों की निष्ठा कर्म योग से होने वाली कही गयी और सांख्यम वर्ताल सन्यासियों की निष्ठा ज्ञान योग से होने वाली कही गयी ज्ञान योग से ये ठीक है अर्थगणना सांख्यम वर्ता सन्यासियों की निष्ठा ज्ञान योग से होने वाली कही गयी और योगियों अर्थात योगियों की निष्ठा कर्मयोग से होने वाली कही गयी लग जायेगा यह तो जैसा लिखा है वैसा भी आसान है कोई समस्या नहीं इस प्रकार अर्जुन के द्वारा पूछने पर भगवान ने यह निर्णय किया संख्योम अर्थात सन्यासियों की ज्ञान योग से होने वाली निष्ठा कही गई ये ये भी ठीक है संख्योम अर्थात सन्यासियों की ज्ञान योग से होने वाली निष्ठा कही गई क्या ज्ञान योग से होने वाली अपना योगियों की कर्मयोग से होने वाली निष्ठा कही गयी ये भगवान ने निर्णय किया चलो भगवान के निर्णय भगवान ने यह निर्णय किया जैसा लिखा है वैसे ही ठीक है जैसा अस्थिम बताया और ये आगे आएगा ना संस्था, क्या है? ना के समझ आगे आएगा क्या केवलाद संव और केवल संन्यास से ही सिद्धिम न समझ गाप्त नहीं करता है केवल संन्यास से ही सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है या केवल सन्यास से ही मोक्ष को प्राप्त नहीं करता है जब केवल संन्यास से ही मोक्ष को नहीं प्राप्त करता है यह संन्यास किसका अज्ञानी का उसको आत्मा का ज्ञान तो नहीं है और कर्म के एक भाग को विषय करने वाला है ऐसा तो क्या क्या संद्याद संदेव और केवल संन्यास से ही मोक्ष को प्राप्त नहीं करता है इति वचनात इस वचन से इस वचन से ज्ञान सहित और संन्यास को जोड़ लेना ज्ञान सहित संन्यास का सिद्धि साधनत्व ज्ञान सहित संन्यास का सिद्धि साधनत्व होता है सिद्धि का साधन कैसा संन्यास ज्ञान सहित संन्यास क्यों पहले बोला न की केवल संन्यास से सिद्धि को नहीं प्राप्त करता है या केवल संन्यास से के मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाता है तो मोक्ष को कैसे संन्यास से प्राप्त करेगा ज्ञान सहित संन्यास के इस से ज्ञान सहित संन्यास का सिद्धि साधनत्व क्या तो कर्म योग ने इसी वचनाथ ज्ञान सहित सिद्धि साधन स्टम इस वचन से ज्ञान सहित संन्यास का सिद्धि साधनत्व मान्य है सहित संस का साधनस्तु मान्य है सिद्धि का साधन कौन ज्ञान सहित संन्यासदी साधनत्व किसका ज्ञान सहित ज्ञान सहित संन्यास का सिद्धि साधनत्व मान्य है अथवा तो यह ज्ञान सहित संन्यास तो सिद्धि का साधन माना गया सिद्धि क्या योग से विधानात और कर्म योग का विधान किया गया है और कर्म योग का विधान किया गया है तो ये कर्म योग का विधान किया गया है तो ये कर्म योगियों की निष्ठा हो जाएगी कर्म योग से अब ध्यान देंगे हाँ योग का भी विधान किया गया है गीता में और तो कौन सा मोक्ष का सा साधन कौन सा संन्यास हुआ ध्यान से संन्यास पंक्ति लगाएंगे ज्ञान रहता संसा श्रेयान ज्ञान रहित संस श्रेष्ठ है ज्ञान रहिता संन्यासा ज्ञान रहित संन्यास श्रेष्ठ है वा अथवा कर्मयोग र... श्रेयान अथवा कर्मयोग श्रेष्ठ है एक मिनट ये, ये प्रश्न प्रश्नवाचक है किम लगाया है ना <notion> क्या ज्ञान रहित संन्यास श्रेष्ठ है अथवा क्या कर्मयोग श्रेष्ठ है किम प्रश्न क्या मतलब ज्ञान रहित क्या ज्ञान रहित संन्यास श्रेष्ठ है अथवा कर्मयोग श्रेष्ठ है इन दोनों में विशेष जानने की इच्छा से या इन दोनों में धेर जानने की इच्छा से अर्जुन बोला आ, क्या मतलब उस अर्जुन ने जो बोला है ना सन्यास और कर्म में कौन सा श्रेष्ठ है तो कैसे सन्यास को लेकर प्रश्न किया उसने ज्ञान से ज्ञान से रहित संन्यास को तो ज्ञान रहित संन्यास को लेकर अर्जुन ने प्रश्न किया ये बात कैसे मालूम होगी क्यूँकि भगवान ने क्या बताया है संयोग तो कर्मयोगों कर्म सन्यास से कर्मयोग को श्रेष्ठ कह दिया तो जो ज्ञान सहित संन्यास है उसकी अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ हो सकता है क्या तो किस संन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ होगा ग्यार्था। ग्यार्था। तो इसका मतलब है कि ज्ञान रहित संन्यास को लेकर ही अर्जुन है ठीक है अर्जुन हुआ क्या कृष्ण कर्म नाम संसती हे कृष्ण आप कर्मों के संयास का और पुनः योग का उपदेश करते हो से उपदेश करते हो आप कर्मों के संन्यास का उपदेश करते हो और पुनः योग योगम करते कर, यहाँ पर क्या कर्म कि आप कर्म का उपदेश करते हैं योग से यहाँ पे कर्म लेना है कि हे कृष्ण कर्मणाम कर्मों का सन्यास पुना, और क्या पुनः और पुनः कर्म का उपदेश करते हो गीता में दोनों का उपदेश किया भगवान ने कर्मों के सन्यास का भी उपदेश किया और कर्मों का, कर्मों का हो कर्मो का उपदेश किया लगाइए यत श्रेय एकम तद में ब्रु ही सुनिश्चितम श्रेय एकम तदमे ब्रूही एक यद एक यद एकम नहीं एक यद सुनिश्चित श्रेयम् एक यद सुनिश्चितम श्रेयम् तदमे ब्रूही इन दोनों में जो सुनिश्चित रूप से कल्याणकारक हो इन दोनों में जो सुनिश्चित रूप से कल्याणकारक हो या सुनिश्चित रूप, रूप से जो मोक्ष को देने वाला हो इन दोनों में जो निश्चित रूप से सुनिश्चित रूप से कल्याणकारक हो लग जाएगा सुनिश्चित श्रेयः इन दोनों में जो एक सुनिश्चित रूप से कल्याणकारक है, में ब्रूही उसे मुझे कहिए तद में ब्रूही लगाइए सं परित्यागम और कर्म नाम उससे लेना है शास्त्रीय कहे गए अनुष्ठान तो जिस आश्रम से संयास लेना है उस आश्रम के कर्म विशेष का त्याग करना पड़ेगा हाँ सभी आश्रम के कर्म अलग अलग है ना ब्रह्मचारी कर्म विशेष तो देखेंगे की ये कर्म नाम से लेना है शास्त्रीय अनुष्ठान विशेषाणाम अथवा शास्त्रीय कर्म नाम भी कह सकते है शास्त्रीय कर्म कि कहते कथिय शास्त्रीय कर्मों के आप शास्त्रीय कर्मों के त्याग को या त्या, शास्त्रीय कर्मों के त्याग का उपदेश करते हैं संन्यासी एक शास्त्रीय कर्मों के त्याग को कहते हैं शास्त्री कर्मों के त्याग को कहते हो क्या योगम, योगम लेना है तेसाम अनुष्ठानम की ते उन कर्मों का ही अनुष्ठान उन कर्मों का ही हाँ योगम कर से किया है तेसाम अनुष्ठान तेसाम अनुष्ठानम उन कर्मो का ही अनुष्ठान उन कर्मो का ही अनुष्ठान अब अनुष्ठान करते यहाँ पर अवश्य कर्तव्य और पुनः उन कर्मो की अवश्य कर्तव्यता को कहते हो उन कर्मों की अवश्य कर्तव्यता को कहते हो या उन कर्मो की अवश्य कर्तव्यता को उपदेश करते हो अवश्य कर्तव्य तो कौन है कौन होगा अवश्य कर्तव्य कर्म अवश्य कर्तव्यता किसी कर्मो की और पुनः तेसाम से लेना है की तेसाम कर्म नाम उन कर्मो का अनुष्ठान अर्थात उन कर्मों की अवश्य कर्तव्यता हो कहते हो तो दोनों बात भगवान कहते हैं अतः इति संशया अतः में इति संशया इसलिए मुझे यह संशय होता है अतः में इति संशया इस कारण मुझे यह संशय होता है क्या कतरप श्रेय इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है अतः में इस कारण मुझे इसी संशया यह संशय होता है की कतरप श्रेया यहाँ पर अनयो कतृप श्रेया इन दोनों में कौन कल्याण है किम कर्मानुष्ठान श्रेयः क्या कर्मानुष्ठान श्रेष्ठ है कि वह आनम कर्थ है यहाँ पर तस, तस तस उसका त्याग या उसका सन्यास क्या कर्मानुष्ठान श्रेष्ठ है अथवा कर्मों का त्याग करना श्रेष्ठ है लगाइए प्रथम पंक्ति अच्छा पंक्ति सुन दूसरी अब लगायेंगे प्रशस्त चरम क्या अनुश्यम क्या प्रशस्त अनुम और प्रशस्त श्रेष्ठ कर अत्यंत श्रेष्ठ और जो अत्यंत श्रेष्ठ का अनुष्ठान करना चाहिए क्या और अत्यंत श्रेष्ठ का अनुष्ठान करना चाहिए क्या अतः और इस कारण और इस कारण श्रेय श्रेय कर अत्यंत श्रेष्ठ प्रशस्त प्रशस्त और प्रशस्तमा ऐसा दोनों श्रेष्ठा बतानी और तरफ प्रत्यय होता है कि यह श्रेय करता जो अत्यंत श्रेष्ठ है उसे क्या लेना है कर्म संन्यास कर्मानुष्ठान यो तो लगाइए येयो हाँ क्या अटा और इस कारण से श्रेय की कर्म संन्यास और कर्मानुष्ठान के मध्य में जो अत्यंत श्रेष्ठ हो जो अत्यंत श्रेष्ठ हो लगाइए यद अनुष्ठान्त इति मन जिसके अनुष्ठान से आप ऐसा मानते हैं यद अनुष्ठान्त जिसके अनुष्ठान से आप ऐसा मानते हैं यद अनुष्ठान्त मन्य से ऐसा कि की मम से अवाप्ति कि मेरा कल्याण होगा मुझे कल्याण की प्राप्ति होगी मुझे कल्याण की अवाप्ति का प्राप्ति मम श्रेयाद मुझे कल्याण की प्राप्ति होगी लग जाएगा यद अनुष्ठान की मन से जिसके अनुष्ठान से आप ऐसा मानते हैं कि मम श्रेया वापसी सत मुझे कल्याण की प्राप्ति होगी मतलब कर्म संन्यास के अनुष्ठान से कर्म संस करने से कल्याण की प्राप्ति होगी या कर्म करने से की प्राप्ति होगी पुरुष के द्वारा साक्षात दोनों को करना संभव न होने से एक पुरुष के द्वारा साक्षात दोनों का अनुष्ठान करना संभव न होने से एक को मुझे कहिए एक को मुझे कहिए हाँ सु, सुनिश्चितम का अर्थ क्या किया है अभिप्रेतम की मतलब इसका अर्थ क्या है मन क्या होगा मन मन हाँ। तो हमने क्या में बताया था इसका एतो यद एकम सुनिश्चितम श्रेया इन दोनों में जो एक सुनिश्चित रूप से श्रेय हो और यहाँ अभिप्रेतम का जो अर्थ किया है उसको लेकर कैसे लगाएंगे इन दोनों में जो एक है, इन दोनों में जो एक है, सुनिश्चित रूप से श्रेष्ठ हो मैंने कहा था ना इन दोनों में जो एक श्रेष्ठ मान्य हो फिर ऐसा करना श्रेय सुनिश्चितम और सुनिश्चित क्या क्या? तो कर देना इन दोनों तो तो तो तो तो में हाँ मतलब आपको तो मतलब आपको अर्जुन कह रहा है ना इन दोनों में जो एक है आपको तो आपको इन दोनों में जो एक कल्याणकारक मान्य हो आपको इन दोनों में जो वेद कल्याण कारक मान्य हो या मान्य ऐसा हो गया मान्य हो ऐसा तो ये क्या करेंगे की हो ऐसा कर लेना आगे देखेंगे निर्णय स्वाभिप्रायम आचक श्री भगवान वाच निर्णय करने के लिए किसके अर्जुन के प्रश्न का निर्णय करने के लिए अर्जुन के प्रश्न का निर्णय करने के लिए या मतलब लगाव पहले अर्जुन के प्रश्न का निर्णय करने के लिए अपने अभिप्राय को व्यक्त करते हुए श्री भगवान बोले या ऐसा करना कि अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देने के लिए निर्णय का ये अर्थ कर लेंगे क्या अर्जुन के प्रश्न का अच्छा उत्तर अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा देने के लिए अपने अभिप्राय को व्यक्त करते हुए श्री भगवान बोले देखो सं कर्मयोग संन कर्मयोग निश्रेयस्क उन्न कर्मयोग संन्यास और लव कर्मो का फरी कर्मों का परित्याग और कर्म योग उपह ये दोनों निःश्रेयस्कर है अथवा ये दोनों मोक्ष के साधन हैं ऐसा भाष्यकार दोनों मोक्ष के साधन हैं कर्म ज्ञान द्वारा मोक्ष का साधन हो जाएगा हा? इस मोक्ष तो दोनों है कोई, कोई परम्परिया है ऐसा समझना तो है दोनों मोक्ष के साधन संन्यास और कर्म योग कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही मोक्ष के साधन है तू कर्त तय तू कर्म संयासाह कर्मयोगा विशेष थे कहो तु तु तो किन्तु उन दोनों में किसमें कर्म संस और कर्म योग में किन्तु उन दोनों में कर्म संस की अपेक्षा कर्मयोगे भाग से संयासा किया कर्म नाम परित्यागा और कर्म योगा का कर्मयोगा का क्या अर्थ है तेसाम अनुष्ठान तेसाम से क्या लेना कर्म नाम कर्मो को करना कर्मो को करना या कर्मो की अवश्य कर्तव्यता तू उभि वे दोनों भी निश्रेयस करो करते हैं निश्रेषम करे को करते हैं निश्रेस को करते निःश्रेषम करेस को करने वाले हैं और निश्रेषम का क्या अर्थ है मोक्षम वे दोनों मोक्ष को करने वाले हैं आप कहते हैं यद्यपि ज्ञानोत्पत्ति हेतु उभव निःश्रेयस करो यद्यपि ज्ञानोत्पत्ति के कारण होने से दोनों मोक्ष को करने वाले है यद्यपि ज्ञानोत्पत्ति के कारण होने से दोनों मोक्ष को करने वाले हैं कर्म में क्या है ए, किसकी ज्ञान की उत्पत्ति का हेतु कर्म है कैसे शुद्धि के द्वारा कर्म करने से शिव शुद्धि होगी फिर क्या होगा ज्ञान होगा अच्छा और यहाँ पे कर्म अच्छा ज्ञान उत्पत्ति के हेतु दोनों हैं। दोनों मतलब कर्म संन्यास और कर्म योग तो ऐसा समझना कि सन्यास लेने से भी क्या है वो श्रवण मनन निरिध्यासन करेगा तो उसको ज्ञान हो जाएगा तो उसको क्या हो जाएगा और जो कर्म करने वाला है उसको होने लिए, भी तो और जो संस लिया है वो भी क्या है की श्रवण मनन करेगा तो भी ज्ञान हो जाएगा तो ज्ञान दोनों को होगा ऐसा समझना और ज्ञान होने से क्या मोक्ष हो जाएगा यद्यपि ज्ञान उत्पत्ति के हेतु होने के कारण ज्ञान उत्पत्ति के कारण होने से दोनों मोक्ष को करने वाले हैं तथापि करते फिर भी तू तथा किन्तु तो फिर भी तयोकार से तयो निःश्रेय हेतु तो हो तयो ऐसी क्या लेना श्रेय हेतु मोक्ष के हेतु उन दोनों में मोक्ष के हेतु उन दोनों में कर्म संस कर्म संसात्मे भाष्यकार ने एक शब्द क्या लगाया केवल के? के? के कर्म संन्यास मतलब ऐसा ज्ञान रहित कर्म संयास है ये कर्म संन्यास ऐसा है हाँ की ज्ञान रहित कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग श्रेष्ठ है इस प्रकार कर्मयोग की स्तुति करते हैं इस प्रकार भगवान कर्मयोग की स्तुति करते हैं अब ऐसा समझिए आप एक तो ऐसा है ना एक व्यक्ति जिसको कि आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान हो गया आत्मा का ज्ञान हो गया है अब वो कर्म संन्यास कर रहा है या चलो परोक्ष ज्ञान ही यदि हो जाए और फिर संन्यास करे तो क्या होगा की तो अपरोक्ष जल्दी हो जाएगा ना कर्मों के झंझट से बच जाएगा अपरोक्ष ज्ञान हो गया है तो भी कर्मों का संन्यास करते तो अप जल्दी हो जाएगा और अपरोक्ष होने पर कर्म सन्यास हो तो कहीं नही है लेकिन जो ज्ञान रहित कर्म सन्यास है तो वो कब कल्याणकारक होगा ज्ञान के होने पर कब कल्याणकारक कारक है ज्ञान हो। के होने पर और समत्त बुद्धि से युक्त होकर यदि कर्म किया जाए तो कल्याण होगा की नहीं होगा तो भी ज्ञान हो जाएगा तो उस स्थिति में क्या है की जो कर्म रहित ज्ञान रहित जो संन्यास है उसकी अपेक्षा भगवान कर्मयोग को श्रेष्ठ बता रहे हैं क्योंकि उस सन्यास में क्या है प्रमाद का भय रहता है ना कर्मों का त्याग कर दिया तो कर्म तो करेगा नहीं अब योग के अभ्यास में क्या है ज्ञान योग के अनुष्ठान में प्रमाण आलस्य तमाम होता है लोग खा पी संतुष्ट हो जाते हैं तो संयास ले लिया करना क्या है बहुत लोग जो है ना पहले लसुन चार नहीं खाते हैं बड़ा मर्यादा रहते हैं सन्यास ले लिया सब अभ्य भक्षण भी करने लगते हैं बोले तो गिरी में हो गए लोग कहते हैं पागल दिखाटक करते हैं तो यही है ना कि जो ज्ञान रहे के संन्यास के अपेक्षा कर्म योग करना श्रेष्ठ है और जिसको ज्ञान हो गया है फिर लेकिन जो सन्यास लेते हैं तो ज्ञान हो जाए तो फिर सन्यास लेना अनिवार्य भी नहीं ज्ञान हो जाए तो संन्यास लेना अनिवार्य भी, भी नहीं है पर कोई तो ले, ले सकता है उसने क्या ले, लेते हैं ले सकते हैं लेकिन जो ज्यादातर संन्यास लिया जाता है ज्यादातर क्या लगभग सभी वो कैसे होते हैं ज्ञान भी संकते हैं तो इसकी क्या श्रेष्ठ कर्म लोग कर्म में मेरी लगा है तो कल्याण तो उसका हो ही जाएगा अब उसने संन्यास कर दिया कर्म से तो हो गया वो तो कल्याण के साधन कर्म तो कर नहीं सकता है अब इधर आलस्य झंडा रह सकता रहेगा ये है ये तो अब देखेंगे यहाँ पर कर्मयोग श्रेष्ठ है देखेंगे तस्मात्ते किस कारण से किस कारण से श्रेष्ठ है क्या कर्मयोग है क्यूँकी कर्म यह इस पर भगवान कहते हैं पर ज्ञान सही संन्यास जो है ना उसकी अपेक्षा योग श्रेष्ठ नहीं हो सकता है इस थिया। किस कारण हैं ज्ञान के लिए सन्यास लिया जाता है कि लेकर ज्ञान ज्ञान योग का अभ्यास करेंगे यदि कोई करता है तो अच्छी बात है अस्मात्स कारण श्रेष्ठ है योग कर्मयोग पर कहते हैं देखो सन्यासी निर्द्वंदो <SCARDI. Sikatirmarmitta> यह न द्वेष्टि ना कांशती यह न द्वेष्टि न कांक्षती सह नित्य सन्यासी ध्या कर्मयोग श्रेष्ठ है ना यह प्रश्न उठाया अकस्मात किस कारण से श्रेष्ठ है तो यह का से है यहाँ पर कि जो कर्मयोगी का प्यार है जो कर्मयोग कर्म का प्रसंग है ना कि जो कर्म योगी न देशि द्वेष नहीं करता है न कांक्ष आकांक्षा नहीं करता है जो कर्मयोगी द्वेष नहीं करता है और आकांक्षा नहीं करता चारे चारे है सह नित्य सन्यासी गया उसे सदा सन्यासी जानना चाहिए उसे सदा सन्यासी ये यह भी क्या है कर्मयोगी की प्रशंसा की जा रही है है ना बहुत ऊंची बात है यह ना द्वेशी जो द्वेष नहीं करता है ना कांक्षा आकांक्षा नहीं करता है या फिर क्या लेना कर्मयोगी जो कर्म योग करने वाला द्वेष नहीं करता है आकांक्षा नहीं करता है सहन सन्यासी गये उसे नित्य सन्यासी जाना चाहिए अन्वय करने के लिए सबसे पहले अन्य करेंगे महावाहो हे महावाहो महावाहो यह नाता सन्यासी ऐसा कर क्यों तो ही करते क्योंकि निर्द्वन्दर्थ है क्योंकि द्वंद रहित हुआ वह कौन कर्मी क्योंकि द्वंद रहित हुआ वह योगी वह कर्मी सुखम बंधात्मु पूर्व के बंधन से छूट जाता है ही करते क्योंकि निर्द्वंद की द्वंद्व रहित हुआ योगी द्वंद रहित वह कर्मी सुखपूर्वक बंधन से मुक्त हो जाता जाएगा ठीक है जो पूर्वक बंधन से मुक्त हो जाता है, तो है इसलिए इसको तो क्या कहा नित्य सन्यासी कहा पाठ देखेंगे या ज्ञातव्या जानना चाहिए कहते क्या लिया है कर्मयोगी श्लोक में सब जिस क्रम से आए हैं भाष्यकार उसी क्रम से अर्थ करते हैं गेयकर्थ ज्ञातव्यता का क्या अर्थ है कर्मयोगी नित्य सन्यासी यो ना देशी और ना यो न जो द्वेष नहीं करता है और किंचित आकांक्षा कुछ किसी की भी आकांक्षा नहीं करता है किसी की भी आकांक्षा राग के कारण व्यक्ति आकांक्षा करता है आकांक्षा नहीं करेगा क्यों राग नहीं है अब देखेंगे कि जो द्वेष नहीं करता है और आकांक्षा नहीं करता है तो इसका बताते हैं दुख सुखे तत्साधने विधा यह दुख सुखे तत्साधने एवं विधा जो दुख सुख तथा उनके साधन में एवं विधा करते हैं कि द्वेष और आकांक्षा से रहित है क्या कहेंगे द्वेश और आकांक्षा से रहित है तो ध्यान लेना व्यक्ति दुख सुखे या साधने दुख और सुख में आकांक्षा से रहित तो है तथा दुख सुख के साधनों में आकांक्षा से रहित है क्या लगाया है न्यक्ति को क्या होता है की दुख में क्या होता है द्वेष और सुख की क्या होती है आकांक्षा दुख में द्वेष होता है और सुख की क्या होती है क्योंकि सुख में राग होने से उसकी आकांक्षा होती है ठीक है और जो दुख सुख के साधन देखना दुख के साधनों में क्या होगा और सुख के साधनों में राग होने से आकांक्षा सुख के साधनों की आकांक्षा होती है यह दुख सुख था उसके साधन में द्वेष और आकांक्षा से रहित है या राजद्वेष रहित है ऐसा भी कह सकते ये तत्पर तो तात्पर्य राजदेश रही है अब ध्यान देना सह कर्मणि वर्तमान वह कर्म में वर्तमान होने पर भी या कर्म में प्रवृत्त होने पर भी वह कर्म में प्रवृत्त होने पर भी नित्य सन्यासी है ऐसा जानना चाहिए वह कर्म में प्रवृत्त होने पर भी नित्य सन्यासी है ऐसा जानना चाहिए क्यूँकी न तो द्वेष करता है और न ही आकांक्षा करता है करते जो से निर्द्व द्वंदी से है न ही करते द्वेश्त महावाहोखम सुखम सुखम कर अनायासी क्या अर्थ है सुख तो पूर्वक बंधन से मुक्त हो जाता है अर्थात अनायास बंधन से मुक्त हो जाता है बिना किसी परम के बंधन से मुक्त हो जाता है कर्म करते करते शुद्धि होती है तो फिर ज्ञान ज्ञान में देरी नहीं लगती है अग्नि यदि जल जाए तो कास्ट को जलने में समय लगता है तो फिर ज्ञान हो जाए पर तो निवृत्ति में समय नहीं लगता है ज्ञान के होने में ही विलम्ब है और उसके लिए फिर क्या इस तो उसका ही लिए सब साधन करना पड़ता है और इसमें भाष्य भाष्योत्कर्षीप का एक व्याख्या है भगवद गीता की उसने तो लिखा है की आजकल दो प्रकार के लोग अध्ययन करने आते हैं या वेदांत के शरण में दो प्रकार के लोग आते हैं कृतोपासक और अकृतोपासक तो जो कृतोपासक होता है उनका तुरंत जल्दी कल्याण हो जाता है और अकृतोपासक का होता नहीं है तो उसको पढ़ते पढ़ते पढ़ते पढ़ते बना रहता है तो इसलिए क्या है कृतोपासक का सीधे कल्याण होता है आगे देखेंगे कहा गया लग गया तो यहाँ भी कर्मयोगी की प्रशंसा की जाती है आगे देखेंगे विरुद्ध विरुद्ध नहीं नहीं विरुद्ध अनुश्रयो ऐसा करेंगे कर्मयोगान विभक्ति वालों का एक साथ करना चाहिए अच्छा ये सी प्रांत सभी विरुद्ध और भिन्न पुरुषानुश्रेयो ये दोनों संन्यास और कर्मयोग के विशेषण है विरुद्ध कौन है संन्यास और कर्मयोग भिन्न पुरुष के द्वारा अनुष्ठे ने है संन्यास की विरुद्ध तथा विरुद्ध तथा भिन्न पुरुष के द्वारा अनुष्ठान करने योग्य फल में भी विरोध होना उचित है विरोध होना उचित है ये शंका है समझ गए ये शंका है कि विरुद्ध तथा भिन्न पुरुष के द्वारा अनुष्ठे संन्यास तथा कर्म योग के फल में भी विरोध होना उचित है शंका चल रही तू उत्व दोनों का कल्याण कारकत्व तो या दोनों का मोक्ष तो है ही नहीं दोनों का तो क्योंकि जब दोनों संन्यास और कर्म योग ये दोनों विरुद्ध हैं और ये भिन्न पुरुष के द्वारा अनुष्ठेय हैं इसलिए इनका इनके फल में भी विरोध होना चाहिए और जब फल में विरोध होना चाहिए तो दोनों का दोनों मोक्ष के साधन नहीं हो सकते है ये है किन्तु तू उ हो उन दोनों का मोक्ष साधन तु है ही नहीं इति प्राप्ते है ऐसा प्रश्न प्राप्त होने पर ऐसा प्रश्न प्राप्त होने पर या शंका प्राप्त होने पर इधम उचित है यह उत्तर कहा जाता है देखो प्रथग सांख्योग न पंडिता एकख योगी न पंडिता बाल सांक योग पृथक प्रवंती कि बालक सांक और योग को पृथक कहते हैं बालक सांक और योग को पृथक कहते हैं मतलब अलग अलग कहते हैं पृथक कहते हैं मतलब अलग अलग कहते हैं अर्थात द्रुद्ध फल वाला कहते हैं पंडिता पंडिता न कि पंडित पंडित या ज्ञानी महापुरुष इन दोनों को पृथक नहीं कहते हैं यहाँ पंडित शब्द है और बाल शब्द है तो पंडित का विरोधी बाल शब्द है तो बाल गर्थ यहाँ पे मूर्ख बाल का क्या है यहाँ पे मूर्ख तो बाल मूर्ख कि मूर्ख जन शांक और योग को पृथक पृथक कहते हैं पंडित ना कि पंडित गण इनको पृथक पृथक नहीं देते अब देखेंगे एकम अपि आस्थिका सम्यक उभयो विन्दते फलम एकम अपी सम्यक आस्थिक एक का भी सम्यक आश्रय लेने पर एक का भी सम्यक आश्रय लेने पर या एक का भी सम्यक आचरण करने से उभयो फलम से दोनों का फल प्राप्त हो जाता है दोनों का फल हाँ, अब कैसे तो के सारे आप देखेंगे कि यहाँ पर ध्यान देंगे शांक और योग को पृथक कौन कहते हैं मूर्ख पृथक करते किया विरुद्ध भिन्द फलों कि शांख योग सांथ तथा योग को सांख तथा योग को मतलब ज्ञान और कर्म को शांख का यहाँ पर क्या है ज्ञान योग का मतलब कर्म हाँ ये है कि ज्ञान और योग को मूर्ख के है सांख्य और कर्म को पृथक कहते हैं पृथक का अर्थ है यहाँ पर विरुद्ध तथा भिन्न फल वाले विरुद्ध और भिन्न फल वाले तो मूर्ख क्या समझते हैं कि शांत और ये योग ये दोनों विरुद्ध है शांक और योग ये दोनों कैसे विरुद्ध है? हैं और भिन्न फल वाले हैं ऐसा कौन समझता है मूर्ख है ना मूर्ख क्या समझता है कि ये दोनों विरुद्ध हैं और ये दोनों कैसे हैं भिन्न फल देने वाले हैं तो जो शंका इसलिए की थी, थी ना ऊपर कि ये विरुद्ध है और इनके फल में भी विरोध होना चाहिए है? तो ये शंका करने वाला कैसे है बहाल ऐसा की मूर्ख गणे और योग को विरुद्ध तथा भिन्न फल वाले कहते हैं पंडिता न की पंडित गण इनको भिन्न फल वाला पंडित गण इनको विरुद्ध नहीं कहते हैं और भिन्न फल वाला नहीं कहते हैं पंडिताकर किन्तु ज्ञानी महापुरुष दोनों का एक अविरुद्ध फल कहते हैं दोनों का एक अविरुद्ध फल कहते हैं ये ध्यान देना की दोनों का एक अविरुद्ध फल कहते हैं मतलब दोनों का फल एक है और वो कैसा है अविरुद्धिर लोग उनको उसके फल में कोई विरोध दोनों का एक ही फल मोक्ष कथम अच्छा क्षन्ती करते यहाँ पर कर लेना मानते हैं क्या है मानते हैं ऐसा कर दिया है अब एक अविरुद्ध फल मानते हैं ऐसा कर लेना इच्छा करते कथम कैसे दोनों का एक फल कैसे है तो इसको देखिए कैसे एकम अपी सांख यो हो। और योग इन दोनों में से एकम अप्यक आशिता सम्यक आस्िता का अर्थ किया है वान। सम्यक अनुष्ठित सम्यक अनुष्ठान करने वाला सम्यक अनुष्ठान सांख्य और योग इन दोनों में एक का भी सम्यक अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति सुबह तो फलम विन्दते दोनों का फल प्राप्त करता है अब देखेंगे एव क्योंकि क्योंकि उन उन दोनों का, उन दोनों का का वह उन दोनों का वह मोक्ष ही फल है ही कर उन दोनों का तद निश्रेषम एव फल उन दोनों का वह मोक्ष ही फल है अतः अतकर्त इस कारण से मोक्ष फल होने के कारण फले न विरोधा ना जब दो फल हों और भिन्न भिन्न तो हो तब विरोध होगा योग शब्द के द्वारा सांख कि सन्यास और कर्म योग शब्द के द्वारा सां यो तो तथा योग को प्रस्तुत करके संस तथा कर्म योग शब्द के द्वारा सांग तथा योग को प्रस्तुत करके या सांग तथा योग का प्रकरण करके तो देखेंगे जो ये अध्याय आरंभ हुआ है तो संन्यासा कर्मयोग यहाँ सन्यास और कर्म योग शब्द आए हैं कौन तो से शब्द आए हैं सन्यास और तो कर्म योग शब्द आए हैं ठीक है तो सन्यास और कर्म योग शब्द के द्वारा किसको प्रस्तुत किया गया है सांख्य और योग को स शब्द के द्वारा किसे प्रस्तुत किया कर्म योग शब्द के द्वारा योग, तभी इस श्लोक तो में सांख योगी लगाएंगे? संन्यास तथा कर्म योग शब्द के द्वारा सांख तथा योग को प्रस्तुत करके अथवा सांख तो तो तो तो तो और योग का प्रकरण बना करके सांख और योग का प्रकरण बना करके कथम प्रति अप्रकृत यहाँ पर प्रकरण विरुद्ध फल की एकता को कैसे कहते हो प्रकरण से विपरीत फल की एकता को कैसे कहते हो मतलब शंकार करने वाले का विप्राय है कि की सं, सांख्य शब्द से क्या कहा गया है सांख्य योग शब्द से क्या कहा गया योग तो इनका क्या है कि फल भिन्न भिन्न होना चाहिए तो आप प्रकरण विरुद्ध फल की एकता को कैसे कहते हो अच्छा देखो भी ननु ये सन्यास और कर्म योग शब्द के द्वारा मतलब सन्यास शब्द के द्वारा और कर्म योग शब्द के द्वारा सांख तथा योग प्रकरण बनाकर यहाँ पर प्रकरण विरुद्ध फल की एकता को कैसे कहते हो या प्रश्न हुआ इसका उत्तर देखेंगे इस दोषाना या दोष नहीं है मतलब सन्यास और कर्म योग शब्द से शांक और योग का प्रकरण बना के फल की एकता कहना प्रकरण विरुद्ध नहीं है फल के मतलब दोनों फलता कहना प्रकरण विरुद्ध नहीं है या दोष नहीं है क्यों दोष नहीं है देखना यद्यपि यद्यपि अर्जुन ने केवल सन्यास और कर्म योग के अभिप्राय से प्रश्न किया है केवलम संयासम क्या कर्म योगम केवलम को सन्यास के पास ले जाइए यद्यपि यह दोष नहीं है ऐसा अच्छा यहाँ पे लिखा है चलो इस दोषाना यह दोष नहीं है यद्यप अर्जुन केवलम संयासम चाह कर्मयोगम अभिप्रेत कर् थे केवल संयासम क्या कर्मयोगम अभिप्रेत यज्ञ अर्जुन ने केवल संन्यास और कर्म योग के अभिप्राय से प्रश्न किया था तू भगवान तद अपरितगन किंतु भगवान ने उसके अभिप्राय का त्याग न करते अपरितगन किंतु भगवान ने उसके अभिप्राय का का परित्याग न करते ही अपने अभिप्राय विशेष को छोड़कर क्या उसका अभिप्रीतम विशेषम और अपने अभिप्राय विशेष को छोड़कर शब्दांतर से कहने योग्य उत्तर को कहा यह शब्दांतर से कहने योग्य उत्तर को दिया शब्दांतर हो गए वहाँ संन्यास था हो गया वहाँ कर्म योग था यहाँ हो गया उसके अभिप्राय का त्याग न करके और अपने सम, अपने अभिप्राय विशेष को जोड़कर शब्दांतर से कहने योग्य उत्तर को दिया शांक योगों इस प्रकार है तो संस कर्म योगान तद उपाय समबुद्धि संयुक्त सांख्य योग शब्द वाक्य लगाइए सन्यास कर्म योग संन्यास सन्यास तथा कर्म योगे कर्मयोग तव दोनों को सन्यास और कर्म योग हुए दोनों ही सन्यास और कर्म योग हुए दोनों ही ये आगे लिखा है सांख्य योग शब्द वाक्यो सांख्य और योग शब्द के वाच्य हैं सांख्य शब्द का वाक्य क्या है और योग शब्द का वाक्य क्या है किस स्थिति में बताते हैं बीच में ज्ञान तद उपाय सम सम समुद्धित्व संयुक्त हो ज्ञान से, से संयुक्त होने पर तथा ज्ञान के उपाय समत्व बुद्धि समस्त बुद्धित्वी से संयुक्त होने पर ऐसा समझेंगे आप कि जो सन्यास संन्यास है यहाँ पे कर्म त्यार है और ये ज्ञान से संयुक्त होगा सन्यास तो फिर किस शब्द का वाक्य होगा शांत शब्द का वाच्य होगा ज्ञान से संयुक्त है जब यह संन्यास होगा तब इसका क्या नाम होगा सांख्य ज्ञान के बिना संन्यास का नाम सांख्य नहीं, नहीं हो सकता है अच्छा बताया ना कि भगवान ने अपने अभिप्राय विशेष को जोड़ कर कहा है और देखेंगे कि ये जो आपका कर्म योग है ये समस्त बुद्धि से युक्त होने पर क्या कहा जाएगा योग समस्त बुद्धि से युक्त होने आरोप क्या कहा जाएगा योग ये दिखाना फर्स्ट तक चला स्वर्ग सम्बुद्धित्व अर्थ कर लेना समस्त बुद्धि यह समुद्धि है जिसकी सम्बुद्धि कर करेंगे तो समुद्धि को कहेगा वो समस्त बुद्धि समझ लेना अर्थ पंक्ति लगाएंगे यहाँ पर की सन्यास तथा कर्म योग दोनों ही या सन्यास और कर्म योग ही ज्ञान तथा उसके उपाय समस्त बुद्धि आदि से युक्त होने पर शांत तथा योग शब्द के वाक्य होते हैं लग जाएगा यह भगवान का मत है यह भगवान का मत है तो अब ध्यान देंगे समस्त बुद्धि से युक्त होकर जब कर्म किया जाएगा तब वो कभी भी बंधन कारक हो सकता है समस्त बुद्धि से और आदि है ना आदि से फल कामना से रहित समस्त बुद्धि के अंतर्गत ही फल कामना का भाव आ जाएगा नहीं आ जाएगा ना। और देख लेना समत्त बुद्धि का मतलब क्या है की फल मिले या न मिले क्या रहना सम रहना फल की प्राप्ति और अपराप्ति में क्या रहना सम रहना, सम रहना। ये तो है न आदि से देख लेना आप फल कामना का त्याग या यथायुग जो बनता हो उसको ले लेना तो पाठ देखेंगे यहाँ पर कि जो समत्व बुद्धि ज्ञान युक्त ज्ञान सहित संन्यास से क्या मिलेगा ज्ञान सहित संन्यास से मुक्ति मिलेगा अच्छा अब समत्व बुद्धि से युक्त होकर के जो कर्म किए जाएंगे वो बंधन कारक होगा क्या नहीं तो वो भी क्या है की ज्ञान के द्वारा मोक्ष का साधन बन जाएगा तो इस प्रकार दोनों के विरुद्ध फल हो सकते हैं क्या अब ध्यान देना यदि कर्म समत्व बुद्धि से युक्त ना हो तो फिर वो मोक्ष का साधन बनेगा क्या हाँ तो यदि समत्त बुद्धि से रहित कर्म होता तब तो दोनों के फल विरुद्ध हो जाते तो जहाँ पर दोनों का विरोध कहा जाता है ना ज्ञान कर्म का वहाँ पर कैसे कर्म लेना है समत्त बुद्धि से जहाँ विरोध कहा जाए नहीं सही तो सही क्या बोला आपने समस्त बुद्धि से ठीक कह रहे हैं आप भी भी भी. जब ज्ञान और कर्म का विरोध कहा जाए तो वो कर्म कैसे है समस्त बुद्धि से और फल कामना ऐसी रहित है विरोध जब कहा जाएगा तब ज्ञान कर्म का विरोध कहा जाएगा तो कर्म कैसे होंगे फल कामना ऐसी हाँ तब फल कामना से रहित होंगे और, और वो कर्म कैसे होंगे समत्व बुद्धि से रहित होंगे तब ज्ञान और कर्म का विरोध होगा और जो कर्म कैसे हैं कि समस्त बुद्धि से युक्त हैं और फल कामना से रहित है वो कर्म में और ज्ञान में कोई विरोध है ये ध्यान रखना ठीक है तो ऐसा ये समझिएगा आप भगवतो मतम या भगवान का मत है अतः अप्रिक प्रकृत प्रक्रिया ना इसलिए प्रकरण विरुद्ध वर्णन नहीं है इसलिए प्रकरण प्रकरण विरुद्ध वर्णन नहीं है ये समझ लेना प्रकरण विरुद्ध नहीं है आगे पंखी एक समय अनुष्ठान एक के भी समय अनुष्ठान से एक के भी विक अनुष्ठान से उभयो फलम कथम विन्दते दोनों का फल कैसे प्राप्त होता है इसी उच्च के इस पर भगवान कहते हैं ओम पूर्ण मद अगर जिनको पाठ में जाना है तो जाइए बाकी दो चार मिनट थोड़ा काम कर दो वो लकड़ी वहाँ रखी ना उधर उसको ला के इसको इधर डाल दो कहा डालोगे जो इस जगह डाल दो ये केला के इस उसकेला के पीछे डाल दो या तो यहाँ भी डाल सकते हो नहीं नहीं वो कोने पे लकड़ी जो पड़ी है वो आड़ में है कुआं वाली नहीं लाना है वो आड़ में है जो उधर उधर जो डान में जो है यहाँ भी डाल सकते हैं यहाँ इधर भी डाल सकते या तो उस केले के पास भी रख सकते हैं, इस केले के पास के भी जड़ में जड़ में ठीक नहीं रखना बरसात पे छड़ जाती है जड़ वाली को जिंदरी ऐसे हाँ? हाँ? जोकर तो। हाँ? कल छुट्टी है हाँ कल अनाय है दवा रखी है ना आई नीचे